एक भाग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा धरती पर तो विकसित हो गए लेकिन पुनरुत्पादन के लिए वह पानी की एक पतली फिल्म पर ही निर्भर रहते थे अंडाणु और अंडों के साथ अपने प्रजनन के लिए स्वयं ही जल और भोजन की आपूर्ति करने वाले पौधों का विकास कुछ लाख वर्षों के बाद ही संभव हो पाया बीज वाले पौधे फूलों और घास के पौधों ने एक नया तरीका अपना लिया उनका शुक्राणु परागण में ही उपस्थित होता था जो हवा व पानी द्वारा दूर दूर जाकर अपनी वृद्धि कर सकता था बहुत समान इनमें शुक्रणु पराग के विशिष्ट रूप में विकसित हुए जिससे ये हवा द्वारा बहुत दूर तक कर सकते थे प्राथमिक उत्पादक पौधे प्रकृति चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के अन्य सभी रूपों के लिए प्राथमिक उत्पादक का दायित्व निभाते हैं। इसका कारण यह है कि सजीवों में केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मानव सहित सभी जानवर अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। पौधों के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण सभी जीवन द्वारा प्राप्त किए गए भोजन का संबंध हमेशा पौधों से ही जोड़ा जा सकता है पौधे हमारे द्वारा ली गई सांसों में शामिल ऑक्सीजन के भी स्रोत होते हैं। पौधे सूर्य से ऊर्जा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी एवं खनिज तत्वों को लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हैं। इस प्रक्रिया में वह पानी और ऑक्सीजन मुक्त करते जानवर और अन्य जीव इस ऑक्सीजन को लेकर श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो इस चक्र को पूर्ण करती है प्रकाश संश्लेषण और स्वशन का यह प्राकृतिक चक्र पृथ्वी पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है विविध रूप करीब तीन दशमलव छ अरब वर्ष पहले चारों ओर अनेक आकार और स्वरूपों के विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते थे आज वनस्पति जगत में दो लाख पचास हजार प्रजातियों के पौधे हैं, जिनमें धरती के सभी शैवाल फर्ण शंकु फूलदार पौधे और अनेक प्रकार के पौधे शामिल हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते तो कुछ पौधे गगनचुंबी भवनों के बराबर भी होते हैं। अमेरिका में स्थित सिकोया वृक्ष धरती का सबसे ऊंचा वृक्ष है जो अट्ठासी मीटर ऊंचा और 9 मीटर चौड़ा है